सब पौराणिक हो जाते हैं एक बीती हुई बात का रहस्य समझने की कोशिश करते हैं वो तो बात तो बीत चुकी क्या देखोगे क्या दर्शन होगा बोले हम देव की वसुदेव बन जाएंगे और कृष्ण हमारे पेट से पैदा होंगे अभी तो, तो तुम चुन्नू मुन्नू के माँ बाप बनो पहले है ना, ना अभी तो दबलू बबलू से तुम्हें छुट्टी नहीं है, है कृष्ण के माँ बाप कहा से बनो एक बात आपको तो प्राचीन काल इतिहास की अतीत की जो व्याख्या है वो दूसरी चीज है हो भाई आगे कैसी परिस्थिति आने वाली है स्वामी जी महाराज आगे कांग्रेस का राज होगा कि कम्युनिस्ट जीत जाएंगे आपका क्या ख्याल है अरे भाई ये तो किसी ज्योतिषी से पूछो ना ये ज्योतिष का विषय है <laughs> तो देखो भूत के बारे में मन का जाना भविष्य के बारे में मन का जाना इसको दर्शन नहीं बोलते हैं भविष्य तो अनुमानित होता है वो और भूत जो होता है वो स्मृति का विषय होता है अब जब इन्हीं दोनों से बंध करके हम वर्तमान के बारे में सोचते हैं देखो पहले हमारे पास बहुत धन आया था चला गया तो अब जो आया है कहीं वो भी न चला जाए देखो भूत में चला गया था उससे लिया अनुभव है ना स्मृति है ना उसकी और आगे चला जाए ये है भय तो भूत की स्मृति और भविष्य का भय मिलाकर वर्तमान में जो धन है उसको तिजोरी में लाकर में है ना धरती में गाड़ने लगे दीवारों में चुनवाने लगे तहखाने बनवाने लगे ये क्या हुआ ये मोह हो गया दर्शन नहीं हुआ वो है ना ये भूत के संस्कार से संस्कृत और भविष्य के भय से आक्रांत जो मनोवृत्ति है उससे जो मन में मोह हुआ वो मोह का दर्शन हो रहा है ये दार्शनिक नहीं है बोला तो दर्शन का सहज स्वभाव क्या है कि भूत की स्मृति से वर्तमान को न लपेटें और भविष्य के भय से वर्तमान को विकल न करें और जो छूटता है उसको छूटता है उसको आने दें और इसी समय हमको ये संसार कैसे दिख रहा है इस दृष्टि का विश्लेषण करें सृष्टि कैसे हुई ये भी दर्शन का विषय नहीं है पुराण है ये दो पुराण है और सृष्टि का प्रलय कैसे होगा का ये भी पुराण है बना भविष्य पुराण है ये ब्रह्म पुराण नहीं ना भविष्य पुराण है दर्शन जो है अनुविध दृष्टि का नाम दर्शन नहीं है भूतानुविद्ध अथवा भविष्यानुविद्ध दृष्टि का नाम स्मृति अथवा भय से आक्रांत दृष्टि का नाम दर्शन नहीं है स्वस्थ दृष्टि का नाम दर्शन है स्वस्थ दर्शनम दृष्टि स्वस्थ दर्शन तो ये सब भूत भविष्य की व्याख्या करने वाले लोग जब अपने को दार्शनिक कहते हैं ना तब हंसी आती है इसका नाम दर्शन नहीं है दर्शन ये है कि हमारी आत्मा है ना कुछ आंख के द्वारा देख रही है कुछ कान के द्वारा सुन रही है कुछ जीप के द्वारा बोल रही है कुछ स्वाद ले रही है कुछ है ना रही है और जिन एक क्षते शरणोतीदम जिघ्रती व्या करो वो कौन है जो देख रहा है किसके द्वारा किसको वो कौन है जो सुन रहा है किसके द्वारा किसको वो कौन है जो सोच रहा है किसके द्वारा किसको वो कौन है जो बोल रहा है वो है ना जीव के द्वारा शब्द का उच्चारण कर रहा है कौन है वो शब्द क्या है जेहवा क्या है बोलने वाला कौन है दर्शन माने आ, दर्शन माने दृष्टि की व्याख्या हमको जो प्रपंच दिख रहा है इसकी व्याख्या वर्तमान को नहीं पहचानोगे तो अनादि भूत और अनंत भविष्य को कैसे पहचान लोगे भूत आदि होता है वो हो। भूत कब शुरू हुआ उसके पहले उसके पहले उसके पहले नारायण कहीं पकड़ो उसकी आदि पकड़ो भूत की आदि किसी की पकड़ में नहीं आ सकती कोई भी ऐसी बुद्धि सृष्टि में आज तक नहीं हुई है जो भूत की आदि पकड़े और कोई बुद्धि आज तक पैदा नहीं हुई है जो भविष्य का अंत पकड़ ले इस, इस तो दार्शनिक नियम है ये तो गणित है तो इसका अर्थ हुआ कि जो भी सृष्टि और प्रलय का वर्णन करेगा वो केवल कल्पना से वर्णन करेगा सृष्टि के पहले सृष्टि प्रलय के बाद प्रलय ना नारायण हाँ। वो किसी को जैसे आदि चने का वर्णन करना कठिन है ना आदि चना जो था आदि गेहूं जो पैदा हुआ था अरे तुम आज के गेहूं को पकड़ के उसका विश्लेषण कर सकते हो कि ये गेहूं क्या है और उससे ये समझ सकते हो कि आदि गेहूं क्या होगा हैं यह अंतिम गेहूं क्या होगा ये भी समझ सकते हो लेकिन आज के गेहूं को समझना पड़ेगा और उससे आदि अंत के गेहूं के स्वरूप की कल्पना करनी पड़ेगी तो दर्शन शास्त्र दर्शन हाँ। का स्वभाव यह है कि वो भूतानुविद्ध भविष्य अनुबिद होकर के प्रकाशित नहीं होता आगे पीछे नहीं देखता इस समय क्या है क्यों है ये दर्शन का प्रश्न नहीं है हमारे ओ प्रयोजन बताने के लिए नहीं है क्यों है कैसे है प्रक्रिया बताने के लिए भी नहीं है हम तो सीधी चोट करते हैं क्या है अगर क्या है ये बात समझ में आ जाए ना नारायण तो देखना कैसे और क्यों दोनों कल्पना हो जाएंगे विराम दर्शन तो बड़ा विलक्षण हो ना अच्छा तो अब ये सहज नियम जो है ना क्या भूत और भविष्य से वैराग्य करके वर्तमान का विश्लेषण करो और वर्तमान में से भूत संस्कार और भविष्य की कल्पना निकाल दो देखो क्या रहता है अच्छा आप तो देखो सीधी बात सुनाते हैं ये मिनट है कोई कि नहीं इसमें घंटा तो है ना तो ये समझना कि हम इस समय 7 से 8 के बीच में बरत रहे हैं कितनी खूब दृष्टि हुई बोले नहीं अमुक मिनट में बरत रहे हैं ये और सूक्ष्म दृष्टि हुई ना और अमुक मिनट में अमुक सेकेंड में बरत रहे हैं ये परम सूक्ष्म दृष्टि हुई और सेकेंड नाम की चीज आपको बताऊं सेकेंड का एक हिस्सा तो बीत चुका है और सेकेंड का एक हिस्सा आगे आने वाला है अच्छा ये बताओ सेकेंड कब शुरू होता है और सेकेंड का अंत कब होता है हर समय सेकेंड शुरू होता है और हर समय सेकेंड का अंत होता है यही ना है तो इसका अर्थ हुआ कि सेकेंड न कभी शुरू हुआ न सेकेंड का कभी अंत होता है एक दृष्टि से देखो तो सेकेंड का आदि हर समय है और अंत भी हर समय है और एक दृष्टि से देखो तो सेकेंड की न आधी है न अंत है सीधी सीधी बात है ना हम कहते हैं कि भूत और भविष्य को छोड़ करके सेकंड का आप दर्शन कर लो सृष्टि का रहस्य आपको मालूम हो जाएगा अच्छा नारायण देखो तख्ते का पश्चिम और तख्ते का पूरब और मैं जहां बैठा हूं वहां का पूरब और वहां का पश्चिम और हमारा जो शरीर है ना इसमें आधा पूरब और आधा पश्चिम दाया बाया है? अच्छा अब दाए बाएं के बीच में क्या है सो बताओ उसमें भी कुछ दाया कुछ बाया तो दाए बाएं के बीच में कुछ नहीं है वो विभाजक रेखा कोई है ही नहीं है तो जिसकी विभाजक रेखा कोई नहीं होती वो वस्तु तो दो नहीं होती दाया बाया नहीं होता पूरब पश्चिम नहीं होता सब पूरब है सब पश्चिम है या तो कोई पूरब नहीं है कोई पश्चिम नहीं है ये तो बहुत सीधी सीधी बात आपको देते गेहूं द्रव्य के पी प्रधानता से, सेकेंड काल की प्रधानता से और दाए बाएं देश की प्रधानता से तीनों दृष्टि से ये बात बताई दर्शन जो है दर्शन लोग अपनी कल्पना को दर्शन बोलते हैं अपनी स्मृति को दर्शन बोलते हैं स्मृति और कल्पना से व्यावृत्त व्यावृत्त माने अलग किया हुआ जो ज्ञान है वो विलक्षण होता है अच्छा ये तो नमूने की बात आप देखें अब आप समझो कि वेदांती लोग कहते हैं कि ज्ञान होने के लिए बैराग्य चाहिए ये दर्शन का सहज नियम प्रतिपादन करते हैं कि कोई बनावटी नहीं है कृत्रिम नहीं है वो तो बोला बताओ नारायण हमारे गृहस्थ नारायण वक्ता हों तो कभी कभी तो बैराग्य के नाम से खुद डरते हैं और दूसरों को भी डरा देते हैं तो हमको स्मरण है एक सज्जन के हाँ हम कुछ बैराग्य की कथा सुना रहे नारायण तो बोले कि महाराज ये बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं नारायण इनको कहीं बैराग्य चढ़ गया और काम धंधा इन्होंने छोड़ दिया <laughs> तो बड़ा उपद्रव हो जाएगा सच होता सही तो हो जाए ना तो तो वैराग्य भी अधिकारी पुरुष के हृदय में जब उदय होता है वैराग्य का भी अधिकारी होता है हम आपको बतावें जो लोग दुकान करते हैं उनको भी वैराग्य चाहिए परंतु कितना जो अनुचित पैसा है उससे वैराग्य चाहिए जो अपने हक का नहीं है बेईमानी के पैसे से अगर उनको वैराग्य नहीं है ना रहा नारायण तो हम वेदांति वैराग्य जो उनको सुनाएंगे वो बेकार ही जाएगा अच्छा देखो कर्तव्य पालन जहां है वहां कुटुंब से वैराग्य होना आवश्यक है कुटुंब का पक्षपात न हो इतने ही बस समझो अपने इस मित्र कुटुम्बी जो हैं उनका पक्षपात करके दूसरे के साथ क्रूरता न बरतें अन्याय न बरतें दूसरे का नुकसान न पहुंचाएं अगर इतना वैराग्य है आपके मन में माने कुटुंब के प्रति इतने सावधान हैं आप कि उनके पक्षपात में डूब नहीं जाते तो हम एक गृहस्थ के लिए इतना वैराग्य काफी समझते हैं तो का एक धर्मात्मा है नारा है एक पांच रुपए का देन लेन करना है और सूर्योदय का समय है संध्या वंदन का तो हम एक धर्मात्मा से ये उम्मीद करते हैं कि वो पांच रुपए के देन लेन से वैराग्य करके और अपने धर्म संध्या वंदन का अनुष्ठान करें कितनी उम्मीद हम उससे रखते हैं अगर वो कहता है कि संध्या वंदन तो अपने घर का है बाद में दो घई दिन चढ़े कर लेंगे जरा पांच रूपया कमा दे पहले तो वो धर्म निष्ठा नहीं है उसमें हो बना अरे हाँ देखो वैराग्य की शक्ति पांच रूपये के वैराग्य की शक्ति होनी चाहिए और संध्या वंदन करना चाहिए ये धर्म की बात है बोले इतना बैराग्य धर्मात्मा में होना चाहिए पांच रुपया छोड़ के भी संध्या बंधन करे अब संध्या बंधन की तो बात ही छोटे हमारे एक पंडित थे काशी में नित्य संध्या बंधन कर सकते एक दिन कचहरी में कोई मुकदमा आ गया तो रोज आधे घंटे की संध्या करते थे उस दिन पंद्रह मिनट वाली थी चले गए लौट के आए दूसरे दिन जब संध्या करने बैठे तो उनका बेटा भी रोज उनके साथ आधा घंटा संध्या करने बैठता था दूसरे दिन वो पंद्रह मिनट लौट के चला गया तो उन्होंने पूछा बाद में कि क्या बात हुई बोले पढ़ना बहुत जरूरी था आज पिताजी बोले भला संध्या बंधन से ज्यादा जरूरी आ गया बोले कल तुम मुकदमे के लिए छोड़ के चले गए तो उससे जरूरी है हमारा पढ़ना है ना अब ये बच्चे ये। जो होते हैं ना वो नकल करते हैं हो है ना माँ अगर आठ बजे दिन तक सोवे तो बेटा नौ बजे उठे तो क्या आज चल रहे है अपने बेटे को ज्यादा सोने की शिक्षा अगर देनी हो तो माँ को कुछ ज्यादा सोना चाहिए अच्छा ये हुआ देखो अब उपासना में बैराग्य क्या होना चाहिए दर्शन का आपको सामान्य नियम बताता हूं जिस समय एक उंगली को आप देखेंगे गौर से उस समय दूसरी उंगली को नहीं देख सकते ये तो नेत्र नेत्रवृत्ति का चांचल्य है जो दो उंगली एक साथ दिखाई पड़ती हैं घड़ा और कपड़ा दोनों एक साथ नहीं दिख सकता बड़ी सूक्ष्म गति से मन उनको पकड़ता है धर्म का बंधन बड़ा पक्का होना चाहिए दर्शन का शाश्वत नियम यह है एक को छोड़ के हम दूसरे को देखते हैं दूसरे को छोड़ के हम पहले को देखते हैं अच्छा मन में भी जो मालूम पड़ता है ना एक साथ हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं एक भगवान की मूर्ति है हृदय में तो हीरे का भी हार है पन्ने का भी हार है मोतियों की भी माला है भगवान की छाती पर और ऐसा लगता है कि हम सब सबको एक साथ देख रहे हैं क्यों नहीं होता और तो बड़ी सूक्ष्म गति एक साथ हीरे की माला दिखेगी तो पन्ने की दिखेगी तो मोतियों की दिखेगी है ना मुकुट दिखेगा तो नक्केसर दिखेगी तो कुंडल दिखेगा है ना आंख देखेगी, नाक देखे, परंतु मन में इतनी तीव्र गति है कि जैसे पंखा घूमता है ना इससे भी तेज घूम करके सबको वो एक साथ दिखता है परंतु एक जगह घूमता है सिनेमा के पर्दे पर जो चित्र दिखते हैं ना चित्र एक सेकेंड भी कोई सीखने वाला नहीं होता है हो, वो बहता जाता है नया नया प्रकाश नया नया, नया प्रकाश निकलता है ऐसे मन में सिनेमा के पर्दे पर जैसे चित्र आते हैं तो दर्शन होता है वो पदार्थ अब देखो उपासना में वैराग्य क्या है अपने इष्टदेव के सिवाय है प्रिय बुद्धि से दूसरे का स्मरण दूसरे की कल्पना दूसरे का दर्शन ना होगा यही बैरा तुम्हारी प्रियता कहां है प्रियता का आलंबन चाहिए ना अगर प्रियता को आलंबन नहीं दोगे तो वो भटक जाएगी हो वो तो जैसे ब्याह के पहले लड़की के मन की दशा होती है इससे ब्याह करें कि इससे ब्याह करें कि इसके ब्याह करें है ना स्वयंवत आ, लड़के की मन की दशा जैसे होती है कि इसको पसंद करें कि इसको पसंद करें कि इसको पसंद करें अगर अपने मन को प्रियता का एक आलंबन नहीं दोगे तो वो चुनने में ही आज ये कल ये परसों वो सारी जिंदगी उसकी बीत जाएगी ब्याह होता है ना दुनिया में बहुत प्यारा ढूंढने के लिए ब्याह नहीं होता है अपने मन को रोकने के लिए ब्याह होता है अपने कर्म को रोकने के लिए ब्याह होता है अपने भोग को नियंत्रित करने के लिए ब्याह होता है इसलिए जो लोग महाराज समझते हैं कि सबसे प्यारा सबसे प्यारा दुनिया का हम छांट लेंगे तो हम अपने जीवन में बड़े सुखी होंगे है न जब सबसे सुंदर और सबसे योग्य है ना और सबसे छठा हुआ तुमको मिलेगा तो तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेगा हो उसके पीछे पांच दस और घूमेंगे हाँ ये ये सृष्टि का नियम है इसलिए जो ब्याह होता है वो अनेक से एक और जाने का है ना भोग से भोग की को नियंत्रित करने का कर्म से कर्म को नियंत्रित करने का संबंध से संबंध को नियंत्रित करने का मार्ग तो है वैराग्य ऐसे समझो अब जोगी लोग वैराग्य किसको बोलते देखो उपासना में क्या विशेषता रही कि हमने अपने राग को निन्यानबे में से हटा के सौ में से हटा के एक सौ एकमे में एक में जोड़ा तो ये जो सौ से वैराग्य है और एक में राग है ये उपासना का वैराग्य है कर्तव्य निष्ठा क्या है का अपने संबंधियों का भाई भतीजों का पक्षपात करके कोई अन्याय न करें सबके प्रति समता सेवा का भाव बरतें अच्छा उपासना के वैराग्य की अपेक्षा योग के वैराग्य में विशेषता है योगी तो राग वृत्ति का ही निरोध मानते हैं ना राग की धारा को बदल देना ये उपासना है जो सौसौ है ना सौसव झरने राग के बहते जा रहे थे ये रागी लोग जो हैं, उनसे पूछो किसी एक चीज से तुम बता दो कि तुम्हारा राग है खाए बिना रह न सके पहने बिना रह न सके सोए बिना रह न सके कंपनी के बिना रहने सोसाइटी के बिना रह न सके तमाशा देखे बिना रह न सके चौपाटी पर जाए बिना रह न सके थोड़ा बच्चे से थोड़ा पति से थोड़ा पत्नी से थोड़ी माता से थोड़ा बाप से दुनिया में तो राग को बिखेर के राग को बिखेर के रहना पड़ता है ना इस राग की विकीरणता को ईश्वर की ओर उन्मुख कर देना इसका नाम उपासना है वो इसका नाम भक्ति है उसमें एक तारीफ की बात और है वो आपको सुना के सब आगे बढ़ते हैं वो तारीफ की बात क्या है कि भक्ति में जो राग है वो अनमिले और अनदेखे साजन से है ये आप ये न समझना कि राग को पूर्ण करने के लिए ये उपाय महात्माओं ने बताया है अरे ये तो अंग संग की वासना जो है ना वो पूरी होके थोड़ी तयगी अंग संग की वासना का तो सत्यानाश ही होगा ना क्योंकि जब अनदेखा साजन अनमिला साजन परोक्ष साजन और अपनी राग की वृत्ति ललित वृत्ति अपनी प्रिय वृत्ति उसके साथ जोड़ दी तो भक्ति का दो सिक्के के दो पहलू जैसे हैं ना भक्ति का एक पहलू अनमिला अनदेखा परोक्ष साजन है और दूसरा पहलू संसार के सैकड़ों मिले हुए और देखे हुए पदार्थों से वैराग्य है ये भक्ति के दो पहलू हैं क्या उस अनमिले अनदेखे साजन से अंग संग होगा नारायण क्या उससे बच्चे पैदा होंगे है ना क्या वो रोज कमा के ला के पैसा देगा नारायण वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति होगी नहीं और भक्ति होगी नहीं नारायण तो सालंबन वैराग्य नहीं होगा निरालंब की चर्चा भी करेंगे इसके बाद ये आपको इसलिए बताया कि महात्माओं ने ये भक्ति के रूप में निर्मली गूटी डाली है जैसे पानी में गंदगी होती है ना तो पानी में गंदगी तो उसमें निर्मली गूटी का चूरा डाल देते हैं फिटकरी फिटकरी हाथ में लेकर घुमा देते हैं नारायण है। अब वो निर्मली बूटी का चूड़ा खुद चूरा है लेकिन पानी में जितनी गंदगी मिली हुई है सबको दूर कर देगा और स्वयं का स्वयं बैठ जाएगा तो ये भगवत राग जो है वो देह संग की वासना का पोषक नहीं है निवारक है देहाशक्ति को मिटाने वाला है भोग भोगवासना को क्षीण करने वाला है ये भक्ति भक्ति में परंतु योग जो है वो इससे भी विलक्षण है आप लोग आक्षेप नहीं समझना अपना जो लोग शास्त्र को संप्रदाय परंपरा से और अनुभव की दृष्टि से नहीं पढ़ते हैं है ना? उनको शास्त्र का अभिप्राय जो है वो प्रकट नहीं होता संस्कृत के एम ए होकर के जब ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे तो उसमें से क्या कोई अर्थ निकलेगा आप बिल्कुल है ना ही समझो उसके पढ़ने की प्रणाली दूसरी है जब विचार की परंपरा सर्वज्ञ ईश्वर से आरंभ होती है तो उसकी पद्धति दूसरी होती है और जब विचार की परंपरा जड़ तत्व से आरंभ होती है तब उसकी परंपरा दूसरी होती है जड़ के विकास से सृष्टि हुई जड़ के विकार से सृष्टि हुई सर्वज्ञ ईश्वर की रचना से सृष्टि हुई इन मौलिक सिद्धांतों में ही है ना संस्कृत में आजकल एक पुस्तक छपी, उसका नाम है मथिक प्रशिक्ष शास्त्र तो नाम ही अटपटा लगा कि मथिक प्रशिक्ष क्या है तो जब पुस्तक पढ़ी तब उसके भीतर लिखा था मैटा फिजिक्स है न का मैटा फिजिक्स को मतित प्रशिक्षण मतित साहब तो उसमें यूरोपीय दर्शन की जो परंपरा है ना इतिहास उसका और दर्शन उसका निरूपण संस्कृत भाषा में किया हुआ है अब बात यह है कि हम अब दर्शन शास्त्र वहां का और यहां का तो नारायण यदि वहां के दर्शन के बदले परिवर्तन करते समय यहां के दार्शनिक शब्दों का यदि प्रयोग किया जाए ना तो भारतीय दर्शन का विद्यार्थी झट उसको समझ जाएगा लेकिन वो तो इतना कठिन है आ, वो तो कहते हैं कि मैटर के लिए संस्कृत में कोई ठीक ठीक वैसा शब्द नहीं है और संस्कृत के उपादान शब्द के लिए अंग्रेजी में कोई वैसा ठीक ठीक शब्द नहीं है है ना अधिष्ठान के लिए कोई शब्द नहीं है उपाधि के लिए कोई शब्द नहीं है अध्यास के लिए कोई शब्द नहीं है ना तो तो धर्म के लिए कोई शब्द नहीं है हम जिस अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं उस अर्थ में आप तो अंग्रेजी के विद्वान है, है ना आप जानते हैं न है। तो उसको हमारी परंपरा से उसका अर्थ समझना होगा हमारी परंपरा के बिना नहीं चलेगा तो भक्ति में वैराग्य क्या है राग एक मुखी होकर के अपने प्यारे इष्टदेव की ओर बह रहा है और वहां से फिर देह में लौटने की गुंजाइश नहीं है बहता हुआ राग किंतु अंतर्मुख बहता हुआ राग है परंतु जैसे छायावादी कभी अनंत की ओर चलते हैं ना अनंत की ओर वैसे ऐसे है परंतु योग में जो वैराग्य है वो उससे विलक्षण है वो क्या है योग में राग रागवृत्ति का ही निरोध है राग वृत्ति का निरोध। तो भक्ति में एक का आलंबन लेकर के राग वृत्ति का निरोध है और योग में आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा इनके द्वारा राग रागवृत्ति का निरोध है योग तो राग को क्लेश मानता है योग जो है योग के मत में राग जो है वो क्लेश है वो अविद्या अस्मिता राग द्वेशाभिनिवेशा पंचकलेश क्लेश क्या है तो बोले पांच रुपये चले गए बड़ा क्लेश हुआ नहीं नहीं पांच रुपये जाने का नाम क्लेश नहीं है अपने रिश्तेदार के बिछूलने का नाम क्लेश नहीं है बेवकूफी का नाम क्लेश है जो तुम असलियत को नहीं समझते उसका नाम क्लेश है ये जो तुम्हें अभिमान है अपने बड़प्पन का अस्मिता इसका नाम क्लेश है ये जो तुम किसी के मुहब्बत में फंसे फंसे इधर उधर ढोलते हो ये क्लेश है ये जो तुम किसी की दुश्मनी से जल मरते हो ये क्लेश है नो मरने का डर है अभिनिवेश इसका नाम क्लेश है तो राग जो है वो क्लेश है बोला क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पांच क्लेश हैं तो ये हमारी जो वृत्ति होती है वो दोनों तरह की होती है क्लिष्ट और अक्लिष्ट तो योगदर्शन के मत में तो क्लेश युक्त वृत्ति भी और क्लेश रहित वृत्ति भी दोनों ही निरोध पात्र हैं और निरोध होने पर अपने दृष्टा दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है तो योग में तो राग और द्वेष के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है अच्छा लगावे समाधि और करे राग द्वेष एक जोगी आए दिल्ली में तो गुफा बनी एक गोरखपुर में भी आए थे दोनों की बात एक में मिला के बोल देता हूँ बोला उन्हा? बोले समाधि लगावेंगे तो गोरखपुर वाले ने तो 21 दिन की लगाने को कहा और दिल्ली वाले ने 9 दिन के गुफा खोदी गई उसमें उनके बैठने की जगह बनाई गई गोरखपुर में बंद कर दिया गया उनको कमिश्नर से इजाजत लेके वहाँ के पुलिस के सिपाही खड़े हो गए बेचारे तो तीसरे दिन चिल्लाये समाधि में से मरे, मरे मरे मरे मरे निकालो तो बात ये हुई कि उनका पहले ये ख्याल था कि हमारे पास कुछ कोई चीज पहुंच जाएगी अपने किसी संबंधी को उन्होंने रख छोड़ा था वहां अब वो पुलिस के सिपाही हर समय खड़े रहे और इनका आदमी गीता प्रेस वालों का अलग कोई मौका नहीं मिला हो है ना अंत में उनको निकाल दिया गया वो इसे बिना खाए बीस इक्कीस दिन तक रह सकते हैं और बिना हवा के भी बीस इक्कीस दिन तक रहा जा सकता है बोला ये जो अभी लोनावाला में जो परीक्षा करके बताते हैं ना वो तो तीन तीन चार चार घंटे बिना हवा की जगह में बच्चों को भी रख देते हैं है ना बिल्कुल हवा खाली करके और शीशे में बंद करके रख देते हैं और आदमी अपनी सांस में से ऑक्सीजन बनने लगता है महाराज अच्छा तो दिल्ली वाले क्या करते थे फिर उनका जो था सो तो था बैठ गए सिंहासन पर बोले के देखो अब महर्षि जी महाराज उनको उनको सिंह जी बोलते थे महर्षि जी का महर्षि जी महाराज का व्याख्यान होने वाला है उनके मुख रूपी मेघ से अब उपदेशा मृत की वर्षा होने वाली है अब पहले आप लोग आरती उतार लो जोगी राज की है ना सब ये शुरू हो गए खुद ऐसे बोलते थे योगी तो लोग जो हैं वो देह में अहम को अभिनिवेश बोलते हैं वो ये क्लेश वृत्ति है क्लेश वृत्ति ये तो अक्लिष्ट वृत्ति भी नहीं है माने धर्मानुसार वृत्ति भी नहीं है अब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गए निरोध करके तो योग में वैराग्य जो है वैराग्य वो समाधि लगाने का साधन मन को एकाग्र करने का साधन है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा जब वैराग्य होगा तो इधर उधर मन भटकेगा नहीं मन एकाग्र करने में सहायता मिलेगी और एकाग्र मन जो है वो निरोध भूमि में जाने के योग्य हो जाता है क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र और निरुद्ध पांच भूमिका मन की होती है उसमें मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त और एकाग्र और निरुद्ध तो एकाग्र मन जो होता है वो निरुद्ध होने के योग्य होता है इसलिए आ, मन को प्राणायाम आदि के द्वारा एकाग्र करके और उसका पर निरोध करते हैं तो वैराग्य वहां निरोध में उपयोगी है अब वेदांतियों का जो वैराग्य है अच्छा उसके पहले तो और लोगों का थोड़ा सुना ये ऐसे आप चाहो पूछो कि ये बात किस किताब में लिखी है बोला तो हम आपको किताब का नाम लेके नहीं बता सकते बोला लेकिन वो जो तत्तन मत है ना उनमें एक एक भूमिका वैराग्य की होती है सबके भक्तों में वैराग्य को कई तरह का मानते हैं ज्ञान विराग नयन और गारी भगवान को देखने के लिए दो आंख है तुलसीदास कहते हैं एक ज्ञान और एक बैराग्य आंख न हो तो भगवान नहीं दिखेंगे आंख है वो इसका अर्थ हुआ कि भक्ति का अंग है वैराग्य यदि वैराग्य न हो तो भक्ति अंगहीन हो जाएगी कानी हो जाएगी ज्ञान विराग नहीं नुर्गारी वैराग्य नहीं हो तो भक्ति कानी हो जाएगी ज्ञान की आंख से तो थोड़ा थोड़ा भगवान दिखेंगे और वैराग्य की आंख बिल्कुल दुनिया को देखती रहेगी तो दुनिया और भगवान दोनों एक साथ कैसे दिखेंगे बैराग्य की आंख तो बनी नहीं दूसरे बोलते हैं कि वैराग्य जो है वो भक्ति का बेटा है आप देखो एक भागवत मत है जिसके हृदय में भक्ति होती है उसके हृदय में बाद में बैराग्य मान भक्ति का परिणाम है भक्ति का फल है भक्ति का पुत्र है भक्ति जो है वो वैराग्याकार परिणाम को प्राप्त होती है तीसरा मत यह है कि वैराग्य भक्ति का आभूषण है वैराग्य जैसे भक्ति की शोभा बढ़ जाती है और चौथा मत यह है कि भक्ति में वैराग्य की कोई जरूरत ही नहीं है वो जो रसिक लोग हैं ना रसिक लोग नारायण जो पान खाते हैं और रेशमी कपड़े पहनते हैं बाल संवारते हैं और लुगाई के भाव में रहते हैं सखी अरे हाँ सखी भाव में सखी भाव में रहते हैं नारायण है। वो लोग कहते हैं कि भक्ति स्वयं इतनी सुंदर है कि उसको किसी आभूषण की जरूरत नहीं है है ना तो भक्ति को वैराग्य की जरूरत नहीं है भक्ति का भूषण वैराग्य है भक्ति का नेत्र वैराग्य है भक्ति का पुत्र वैराग्य है है ना भक्ति और वैराग्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इस प्रकार भक्ति में वैराग्य का बड़ा महत्व है वो हमसे एक ने कहा कि वैराग्य की बात कराओ तो हमको वैसे तो आता नहीं कैसे ना। तेरे देह में क्या रखा है ये रख देखो हड्डी और ये मांस और ये चांद और ये खून है ना वैराग्य करो तो ऐसे तो मन जो है ना है ना ग्लानी से भर जाएगा वैराग्य के बदले ग्लानी आ जाएगी एक महात्मा ने हमको बताया हो कि यदि किसी को ब्रह्मचर्य की बात बतानी हो तो उस पुराने ढंग से तुम मत बताना कैसे आठ प्रकार का मैथुन होता है और उससे विपरीत जो है वो ब्रह्मचर्य है ऐसे नहीं बताना बोले वो आठ प्रकार का मैथुन बताने में ही जिसको तुम ब्रह्मचर्य बताना चाहते हो उसके मन में है ना उसके मन में काम के संस्कार जागृत हो जाएंगे इसलिए वो ऐसे नहीं बताना चाहिए बच्चे को बताना हो तो ब्रह्मचर्य के है ना ब्रह्मचर्य के गुण बताना चाहिए अब वेदांतियों का देखो तो वेदांति लोग जो हैं, वो एक तो ये कहते हैं कि संसार अनित्य है आपको अब इसका दूर बताता हूं कि बात क्या है दूसरे वो बताते हैं कि संसार में कोई गुण नहीं है और तीसरे वे बताते हैं कि संसार में सुख नहीं है ये तीनों क्या बात है आपको बताते हैं कि ये जो संसार को अनित्य बताते हैं नित्य नहीं है बताते हैं इसका फल अंत में ये होता है कि जो नित्य सत है उसके प्रति जिज्ञासा का उदय होता है मृत्यु का भय दोष दर्शन आवेगा मृत्यु का भय आएगा अनित्य के साथ मृत्यु का भय लगा हुआ है आदित्यस्य से गई रहा, रहा। संक्षीय व्यापार ईर बहुकार जरु कालो निक्ञाते रोज सूर्योदय सूर्यास्त होता है समय काम धंधे में बीता जा रहा है कब समय बीत गया पता नहीं चलता जन्म जरा विपत्ति मरण देख करके त्रास उत्पन्न नहीं होता अरे भाई तुम किसी नशे में चूर हो क्या प्रमाद मदिमत्त भूतम जगतो संसार में सर्वत तो ये अनित्यता का वर्णन जो है वो नित्यता की ओर चलने के लिए उकसाने की एक प्रक्रिया है हो जिज्ञासा को मुमुखक्षा को जगाने की प्रक्रिया है प्रपंच के अनित्यत्व का वर्णन अच्छा संसार में कोई गुण नहीं है गुण नहीं है ये क्या है ये राग की निवृत्ति के पक्ष में एक बात है बोला गुण से राग होता है तो दोष संसार में दोष देखना हो दोष दोष दृष्टि दृष्टिमूलक वैराग्य दोष दर्शन मूलक बैराग्य है ना तो गुणानुसंधान मूलक जो राग होता है वो राग बचेगा और तीसरी बात क्या कहते हैं कि जड़ है संसार इससे तुम कितना भी प्रेम करो ये तुमसे प्रेम करने वाला नहीं है है ना ये जड़ है तो इससे क्या होगा कि चेतन क्या है ये अनुसंधान करने की वृत्ति उठेगी जिज्ञासा होगी मुमुक्षा होगी तो अनित्यता का दर्शन अमृत की ओर अमृत की ओर सत्य की ओर जाने की प्रेरणा देता है मृत्यु दर्शन है ना अच्छा और दोष दर्शन जो है और गुण का निवारण है है ना हाँ ये राग वृत्ति को मिटाता है और इसकी जड़ता का जो निरूपण है वो चेतन की ओर जाने के लिए प्रेरणा देता है और इसकी दुख रूपता का जो वर्णन है वो सुख स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा क्या है कई ओर प्रेरित करता है वो तो ये प्रपंच जो है अनित्य है ये प्रपंच जड़ है ये प्रपंच दोषपूर्ण है ये प्रपंच दुख पूर्ण है, है ना इस प्रकार का जो विवेक है वही वैराग्य का वही वैराग्य का हेतु होता है हम आपको वैराग्य के वो ना क्यों? बैराग्य की जो दूसरे ढंग की बातें हैं वो नहीं है ना उसका जो मूल है किस दृष्टि से वैराग्य का निरूपण किया जाता है वो आपको बताते हैं अच्छा आप देखो एक एक गुर और बताता हूं तो वैसे हमने ये पढ़ा है वो शास्त्र में कि किसी से ये नहीं कहना चाहिए कि तुमको मैं ये बताता हूँ है ना उससे ये कहना चाहिए कि आपको तो जानते ही हैं आपको याद दिलाते हैं इसी में उसका गौरव होता है बोला हाँ और बार बार समझाने पर भी वो न समझे तो ये नहीं कहना चाहिए कि आपने नहीं समझा है ना क्या कहना चाहिए कि हमारे समझाने की ही गलती है बोला जो हम अपनी बात ठीक ठीक कह नहीं सके आपके सामने बोला तो बोलने का शिष्टाचार तो बोलने का शिष्टाचार तो ऐसा है कि मैं अपनी बात आपको समझा नहीं सका है ना ये आप तो जानते ही हैं रामचंद्र भगवान ऐसे बोलते हैं स्मारम न शिक्षा मैं तुमको शिक्षा नहीं देता हूँ स्मरण कराता हूँ ये अयोध्या की राज्यसभा में रामचंद्र भगवान जब बोलते हैं न है आपको याद दिलाता हूं शिक्षा नहीं देता हूं ये हमारा हिंदुस्तानी शिष्टाचार है भारतीय शिष्टाचार का स्वरूप है इसी से ये कहना कि तुम नहीं समझे ये तो अशिष्ट भाषा हो गई